आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ रोहित छाबरा जी हैं एमपी से पधारे हुए हैं और काफ़ी समय से नीरो थेरेपी हैं उसके लिए काम कर रहे हैं नीरो थेरेपी जो खास करके घटिया रोगी होते हैं या लकवा होता है या फिर सर में दर्द होता है पैरों में दर्द है कमर में दर्द है घुटनों में दर्द है ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड नर्व से भी होता है तो अगर वो नर्व से रिलेटेड है तो वो भी ठीक हो जाता है तो ये बहुत सारी जो है सेवाएं दे रहे हैं लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं कैंप्स लगाते हैं कैंप्स में भी लोग आते हैं तो उन्हें फ्री ट्रीटमेंट देकर उनको अच्छा करते हैं तो बहुत समय से दुआएं जमा कर रहे हैं तो आज हमारे इस एपिसोड में विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी से रूबरू होंगे रोहित चावरा का बहुत बहुत स्वागत है शांति रमेश जी मैं मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सहडोल पुढ़ार से रोहित छावड़ा उर्फ बल्ली आज मैं यहाँ पे आबूआ आश्रम पे चार दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ जैसे मैंने सुना था धरती पे स्वर्ग है तो वो मुझे यहाँ पे आने के बाद ही मुझे महसूस हुआ और यहाँ पे मैं काफ़ी सभी लोगों से मुलाकात की और मुझे यहाँ पे बहुत ही त्यागी महापुरुषों के मेरे मेरे दर्शन भी हुए और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ ये भी एक बहुत बड़ी सेवाएं हैं यहाँ पे जो निरंतर सुचारू रूप से चल रही हैं अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है आदरणीय श्री सतीश गुप्ता जी डॉक्टर साहब जिन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया यहाँ पर और हार्ट के लिए बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे जो एक अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत चीज़ है और निश्चित तौर पे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है ये वर्ल्ड लेवल से बढ़ चीज़ है मतलब एक कहना चाहिए कि बहुत ही उमदाकारी जो है मुझे देखने को मिला कि खाली अपनी फीस से जो है हॉट संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं ठीक हो रही हैं और लाभान्वित हो रहे हैं लोग तो अपने आप में एक बहुत अद्भुत वाली चीज़ है ये बहुत बड़ा रिसर्च भी है मैं यहाँ पे आया मुझे यहाँ आश्रम पे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे मैं अपनी कुछ सेवाएं भी दी सेवा की मैंने यहाँ पर सबकी दादी जी की रण दादी जी की भी सेवा करी मैंने अवसर मिला और सुख के अनुभव भी जी बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं आप और आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो शांतिवन है माउंट आबू के परिसर में नीचे तलेटी में आप शांतिवन के प्रांगण में पहुँचे हैं जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपने यहाँ पर सेवाएँ दी हैं और अपना जो नेरो है उसका आप जो है लोगों को लाभ दे रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और डॉक्टर सतीश गुप्ता के साथ भी मिलकर उन मरीजों के लिए सेवा दे रहे हैं जो हार्ट पेशेंट्स आते हैं ब्लॉकेज जिनके होते हैं और वो डाइट और राजयोगा मेडिटेशन और एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक हो रहे हैं और काफ़ी हज़ारों में पेशेंट जो है ठीक हो चुके हैं अब तक और आगे भी ये सिलसिला जो है चलता रहेगा और इसमें आप भी अपना विशेष सेवा प्रदान कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि ये न्यूरोथेरापी है क्या उसके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताइए रमेश जी ये नीरो थेरेपी हमारी सदियों से चली आ रही है जिसको हम लोग हैंड मसाज बोलते हैं मसाज के द्वारा जैसे जकड़न आ जाती है या गठिया वगैरह में हाथ जॉइंट वगैरह जो जकड़ जाते हैं उसमें पहले के समय में थेरेपी ये हुआ करती थी कि तेल मालिश करके या कुछ लेप लगा के ये सारी जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज है, और ये मसाज करके अपन लोग अपनी थेरेपी को देते हैं कुछ उनमें नेचुर थेरेपी भी रहती है मिट्टी वगैरह के लेप वगैरह पट्टी लेप करके और फिजियो भी करवाते हैं कुछ एक्सरसाइज जो है, तो हैं तो उसे निश्चित तौर पे वो लाभान्वित होते हैं ये सारी पद्धतियाँ हम लोगों की हैं जो हम लोगों की चली आ रही हैं शुरू से आप कितने समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और नीरो में जैसे मसाज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और पूर्व में भी हमने देखा था कि काफ़ी जो है लोग मालिश कराते थे कुछ भी हो जाता था थोड़ा मालिश करा लो मसाज करा लो ठीक हो जाएगा तो उसमें स्पेशली कुछ टेल्स भी होते थे जिनको यूज़ किया जाता था आज इनके बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं ऐसा नहीं कि आज ये थेरेपी लुप्त हो गई और भी ज़्यादा अच्छी तरह से लोग जो जानकार हैं जो समझदार हैं वो इस थेरेपी का उपयोग आज भी करते हैं और काफ़ी लोगों को बेनिफिट होता है तो मैं चाहूँगा कि इसकी आपने जब इन को सीखा शुरुआत में किस तरह से आपको इसके बारे में पता चला अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए रमेश जी ये भी एक अपने आप में एक घटना ही बोली जाती है जो बाद में परफॉर्मेंस करने का जो है हम लोग को ये एक घटना ही थी हमारे लिए मैं आम के पेड़ से गिरा था और मेरे दोनों घुटने जो है यहाँ पर चोट लगी थी और ये कैब जो है घुटने का ये दब गया था तो मेरे पापा जी ने जो है मुझे काफ़ी मतलब मेरा ट्रीटमेंट करवाया इंजेक्शन वगैरह लगवाई मेडिसिन दिलवाई लेकिन मुझे रिलैक्स नहीं मिला लेकिन हमारे ही शहर में एक बैदराज जी थे उन्होंने मुझे ये नैरो दे करके और एकदम से ठीक कर दिया पांच छह दिन तक तो मैं काफ़ी दर्द में था लेकिन जब हमें नैरोथेरेपी मिली तो बिल्कुल तुरंत मुझे रिलैक्स मिल गया तो मुझे ये लगा कि मैं बिना मेडिसिन के जो है मुझे ठीक हो गया और मैं मेडिसिन एक हफ़्ते से ले रहा हूँ उससे ठीक नहीं हुआ उस दिन से मुझे ये जुनून था कि मैं भी ये नैरोथेरेपी सीखूंगा और मैं तब से सीखा और आज तक सीख रहा हूँ एक डॉक्टर को हमेशा रोज़ सीखना पड़ता है और ये सीखने का जो जुनून था ये मेरे लिए जो है काफ़ी हद तक मैंने लोगों को देखा कि कुछ लोग जो है पैसों के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं ले पाते गंभीर से गंभीर बीमारी आज लकवे जैसी और गठिया जैसी बीमारी जो है ये शिथिल कर देती है हर व्यक्ति को ना कोई वो काम कर सकते ना कुछ तो ये भी बहुत आड़े आती है चीज़ कि एक रोज़ कमाने खाने वाला व्यक्ति अगर वो शिथिल हो जाए और असमर्थ हो जाए तो उस परिवार में जो है काफ़ी समस्याएँ बढ़ जाती हैं तो मेरे मन में यही था कि मैं बिना मेडिसिन के ये थेरेपी सीखूं और ट्रीटमेंट करूं और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी जात है सिल पर पड़े निशान तो ये मेरी और भी जो है कला मंचती गई और मुझे बहुत से गुरु मिलते गए और इसमें मुझे निखार आता गया आज मैं अपनी टीम स्वयं तैयार करके मैं उनको भी सिखा रहा हूँ और ये 25 वर्षों से मैं अपनी नेरोपी का कार्य कर रहा हूँ जो निःशुल्क सेवा सुचारू रूप से चल रही है और मेरी टीम भी मेरे साथ में सेवार्थ अपनी सेवा भावना के तहत तो में दे रहे हैं अच्छी बात है सीख भी रहे हैं हंड्रेड प्लस पेशेंट अपन डेली देखते हैं अपने कैंप में और ये 25 वर्ष से निरंतर चली आ रही हैं आज मुझे यहाँ आबू आश्रम पर जो है आने का मौका मिला और मैं यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक घटना ही था उनके लिए न्यरो सीखने का और उनका खुद का ही दो घुटने में जो मार लगा था और घुटने जो दब गए थे कुछ ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हुआ लेकिन न्यरो से वो ठीक हो गए तो वो उनके प्रति जो है एक इंस्परेशन मिला उन्हें न्यरो सीखने का और वो सीखते रहे लगातार आज भी सीख रहे हैं इनको जो है विशेष इनकी टीम इनको सपोर्ट कर रही है और निशुल्क सेवा दे रहे हैं रोज़ सौ पेशेंट्स को आप देखते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से बात करेंगे रोहित चाबरा से क्या नेरो से अलग अलग बीमारियाँ भी ठीक होती हैं तो कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं उसके बारे में बातें करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेड वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो नाम लीजिए सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए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 राह पर अनोखा है निराली अपनी राह है राह पर अनोखा है भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए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 प्रभु की ये पुकार है समय की ये गुहार है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 थेरेपिस्ट है जिनसे बातें कर कर हमें भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कई बार होता है कि लकफम हो जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है महीना छः महीना एक साल दो साल तीन साल भी लगता है आदमी को नॉर्मल पोजीशन पे आने के लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती ओलोपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू उनको लेना पड़ता है और घटिया जो हो जाता है उसमें भी दिक्कतें आ जाती है और उसमें भी लोग ओलोपैथिक मेडिसिन लगातार लेते रहते हैं और ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यू चलता रहता है तो ऐसे सिचुएशन में न्यूरो काम करती है और बहुत लोगों को इन्होंने ठीक भी किया है तो रोहित चावरा जी अब मैं ये जानना चाहूँगा कि नीरोथेरेपी जो है नीरो किन किन बीमारियों में काम करती है क्या स्पेशली कुछ जो इलाज है जिन लोगों को इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है ऐसी कुछ बातें ज़रूरत आई रमेश जी ये न्यूरोरेपी से काफ़ी लाभ है जैसे गठिया वगैरह में हाथ पैर कर टेढ़ा हो जाना या उनका सर्कुलेशन महीन हो जाना उसपे ये थेरेपी बहुत कारगर होती है उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है पेशेंट को और इसमें पेशेंट को जो अपन बार बार ये भी बदलाते हैं कि आपको उनको क्या खिलाना है कैसे उठाना है कैसे सुलाना है ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बदलाते हैं और इसके अलावा भी जैसे कई मोच वगैरह आ गई तो ये थेरेपी ही कार्य करती है उसको पैर को नस को बैठाना ही उससे तभी पेशेंट को रिलैक्स मिलता है ये चीज़ें हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भी देखने को आई है जैसे नर्वस सिस्टम अगर मान लीजिए कहीं डाउन होता है तो वो भी नसों संबंधित ही होता है जैसे कि माइग्रेन वगैरह का है तो वो भी थेरेपी से जो है काफ़ी कुछ उनको रिलैक्स मिल जाता है माइग्रेन में भी और जगड़न में भी कमर ब्लॉक हो जाने से या हु जाने से जैसे हम लोग अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं कमर का हुक जाना कोई हैवी वेट ऐसे उठा लिया अचानक और कमर हुग गई तो उसको हम लोग हुकना बोलते हैं उस पर भी नैरो थेरेपी बहुत कारगर काम करती है हम लोग ये भी बोलते हैं उन लोगों को कि आपको ये थेरेपी तो मिल रही है आगे के निर्देश भी रहते हैं कुछ खाने पीने के भी जैसे तो कुछ गंभीर बीमारियाँ हैं उसमें भी ये कारगर है लकवा जैसी चीज़ जो है ये भी नैरो थेरेपी से ही ठीक होती है मेडिसिन अपनी जगह पे कार्य करती हैं कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो मेडिसिन वगैरह जो कार्य करती हैं वो अलग चीज़ है लेकिन थेरेपी से जो है शरीर स्वस्थ रहता है और मुड़ना चालू कर देता है टर्न अप करना चालू कर देता है जो बहुत ही ज़रूरी है तेल की मालिश गर्म तेल की मालिश नमक पानी की सिकाई ये नेचो के अंतर्गत भी आता है मिट्टी स्नान भाप स्नान इसके अलावा नैरो थेरेपी बहुत ज़रूरी है शरीर को मांसपेशियों को मुलायम करने के लिए मसल्स को मुलायम करने के लिए ये थेरेपी बहुत ही ज़रूरी है तभी पेशेंट जो है खड़े होकर चल पाते हैं उठ पाते हैं बैठ पाते हैं अधिक अच्छा। और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि घुटनों में दर्द होता है कुछ उम्र के बाद या फिर बॉडी वेट बढ़ जाता है काफ़ी लोगों को जो है चलने में दिक्कतें होती हैं शिकायतें होती हैं आजकल जो है घुटने रिप्लेसमेंट भी किया जाता है नी रिप्लेसमेंट जिसको कहा जाता है घुटने बदले जाते हैं तो क्या नीरो थेरेपी उसमें कुछ काम करता है या कैसे काम करता है देखिए उसमें घुटने के फेल होने के बहुत से कारण हैं एक तो जैसे आपने कहा भजन भजन तो जैसे जिसका के हैवी वेट है तो सीधे उसका जो भार पड़ता है पूरे कार्डलेस से पड़ता है घुटने के जो तो कार्ड टेढ़ी हो जाती फैल जाती है जिसमें जो है कैपिलरी नहीं कर पाता है और फिर अपनी छोटी छोटी रीण से आपस में जुड़ के एक नया मस्कुलर बना लेती हैं तो हम लोग थेरेपी से उसको हटाने का प्रयास करते हैं जिसमें काफ़ी उन लोग को लाभ मिल जाता है पैर वैर मोड़ने में आसानी होती है तो कहीं हद तक जो है रिप्लेस करने की स्थितियाँ नहीं आती हैं और फिर ऐसी बात भी नहीं है अगर बिल्कुल कार्ड जो है वो डैमेज हो चुकी है तो उसमें रिप्लेस करवाने की ही वो बात रहती है लेकिन अगर थेरेपी जो है वो तो काफ़ी रिलैक्स देती है पैर और मोड़ने में जैसे कहीं मोड़ ही नहीं पाते हैं हैवी वेट वाले हो गए हैं तो हम लोग ये जी तो हम लोग उनको कम से कम ये स्थिति तो रहती है कि कम से कम उठ बैठ लें किसी भी स्तर से चल लें रिप्लेस की वो स्थितियाँ ना हो क्योंकि साठ पैंसठ सत्तर साल पचहत्तर साल में अगर कोई अपनी रिप्लेस करना की बात अगर आ रही है तो वो ऑपरेशन इस उम्र में जो है करवाना संभव भी नहीं है कि अगर वो करवा रहे हैं तो इतने जल्दी रिकवर होने की बात भी नहीं होती तो संभवतः ये थेरेपी जो है उन लोगों को रिलैक्स देती है है ना तो नेरो थेरेपी से काफ़ी इस चीज़ का लाभ भी है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से नी पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं नी रिप्लेसमेंट की नौबत वो तो जब अगर नी पूरी तरह से ख़राब हो गया काम ही नहीं कर रहा है तो वो अलग बात है लेकिन अगर थोड़ा भी काम कर रहा है तो उसमें न्यूरोपी अगर आप लेते हैं कंटिन्यू और कुछ मेडिसिन एक्सरसाइज वगैरह जो बताया जाता है उसको अगर आप करते हैं डेली कुछ समय आप देते हैं तो नेचुरली आपका जो है मोमेंट्स अच्छा होगा और आप जो चलने फिरने में उठने बैठने में जो दिक्कतें पाते हैं वो ठीक हो सकता है तो आइए जाते जाते मैं कहूँगा कुछ एग्जाम्पल्स बताइए आपने जिन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट किए है और से जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे और आपने उनको टेक किया तो कुछ एग्ज़ाम्पल से एक दो ज़रूर सुनाई हमारे श्रोताओं को रमेश जी मैं जैसे बुढ़ार में अपने ग्रह्राम में यहाँ पे कैंप चलाता हूँ और शिविर लगते हैं उसमें अपने उस शिविर में काफ़ी लोग पहुँचते हैं और जैसे कोई पेशेंट आया और उनको लाभ मिलता है तो वो दूसरों को बतलाते हैं कि ये थेरेपी से जो है हमें ये लाभ मिला है तो और भी आकर्षित होते हैं पेशेंट और आते हैं हमारे शिविर पे हमारे शिविर पे तो काफ़ी जैसे एक बच्ची आती थी इलाहाबाद से वो अभी भी आ रही है मैं यहाँ अबू आया हूँ लेकिन हमें शिविर अभी भी हमारे सहयोगी चला रहे हैं वो बच्चे अभी भी आ रही और जन्म से जो है खड़े होने में उसे दिक्कत होती थी जैसे अर्धफोलियो बोला जाता है है ना तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती रही जैसे खड़े होने में या खड़े हो गए तो फिर बैठने में ये सारी चीजें अभी अपन उनको एक महीने से थेरेपी दे रहे हैं अब ये स्थितियां हो गई हैं उसकी कि वो बिना सहारे के चल रही हैं और एक और भी है बच्ची जो आती है उसके हाथ में जन्म से उसका हाथ टेढ़ा था और अभी उसकी उम्र जो है चौदह पंद्रह साल की है और उसको अपन लोगों ने थेरेपी से बिल्कुल सीधा किया आज वो स्कूटी वगैरह सब चला रही है अपना स्कूटर चला रही है ये बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी खुशी भी मिलती है सब चीज़ों को अगर किसी ने ये चीज़ से लाभ अगर किसी को मिलता है तो वो निश्चित अंदर से अपन लोग को जो है आशीर्वाद देते हैं और जो हम लोग के पास बहुत ढेर सारा कलेक्शन है ये सारी सेवाएं चल रही हैं बहुत अपने आप में एक अद्भुत सेवा है चलती चली आ रही है रमेश जी मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं ढेर सारी मेरे पास में वीडियोज़ हैं बना लेते हैं उन लोग पेशेंट लोग तो मैं आपके पास में व्हाट्सअप कर दूँगा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आप सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है किस तरह से न्यरो काम करता है और उसके लिए काफ़ी एग्जाम्पल्स इनके पास हैं रोहित छाबरा जी के पास और कुछ वीडियोस भी बने हुए हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ है वैसे थेरेपी अच्छी तरह से काम करता है बस बेषर्त यही है कि आप उस चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस लाएँ करें और ख़ुद का भी अनुभव उनका जब वो पेड़ से गिरे तो दोनों घुटने जो हैं उनके काम नहीं कर रहे थे चल नहीं पा रहे थे ऐसे में ट्रीटमेंट लेना उनको बहुत ज़रूरी था ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया लेकिन हफ्ता पंद्रह दिन तक उससे कुछ नहीं हुआ तो नेरोथेरफ ही एक ऐसा सिस्टम उनके पास आया उस थेरेपी को उन्होंने किया और उससे उनको लाभ मिला वहीं से इनका मोटिवेशन शुरू हुआ और वो इन चीज़ों को तब से करने लगे तो वहीं जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज कोट करें अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए देखिए जीवन में खुश रहने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं सबसे पहले तो आपको ये रहना चाहिए कि अपने विचारों को मजबूत रखने चाहिए लक्ष्य बनाना चाहिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और आपके विचारों में सच्चाई होनी चाहिए आप खुश रहेंगे बिल्कुल आप खुश रहिए ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ संसार के हर प्राणी खुश रहें <laughs> चलिए बहुत अच्छी आपने शुभकामना व्यक्त किया सभी को खुश रहने के लिए और खुश रहना इंसान के फितरत में होनी चाहिए हंसना सिर्फ इंसान के इस शैली में आया है किसी भी पशु पक्षी को आप हंसते हुए नहीं देख सकते और वो चीज़ भगवान ने हम सभी को दिया है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए तो आप सभी खुश रहें मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और भारत देश की जो परंपरा है नेचुरल जो थेरेपी हमारे भारत देश में बने हुए हैं उनका भी उपयोग करें और फिर बहुत ऐसा इन्फेक्शन हो गया या कोई और चीज़ हो गई टूट फूट गई हैं कोई बॉडी के पार्ट्स तो वहाँ पर आप ओलोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं संभव अलग अलग थेरेपी की अलग अलग बातें होती हैं हर थेरेपी की अपनी एक खूबसूरती है वो उसमें मास्टरी उनको हासिल है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही थेरेपी को समझ लें और उसी के साथ आप जुड़े जितनी भी थेरेपीज़ बनी हुई है उसमें कुछ खास बात है उसमें कुछ ख़ास इलाज होता है और वो अगर सिंपल है और आप कर सकते हैं तो ज़रूर उन चीज़ों को करें बाकी मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ओलोपैथी या कोई पैती ख़राब है पैती अपने हिसाब से कहीं सही है और उसका इस्तेमाल आपको करके देखना चाहिए तो चलिए आपका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और रोहित चाबरा को दीजिए इजाज़त नमस्कार